शो टॉक, तहज योग नंबर 15. दूसरा प्रश्न आप कहते हैं कि जीवन को उसके सभी आयामों में जियो इससे आपका क्या प्रयोजन है मनुष्य शरीर है मन है आत्मा है और परमात्मा भी जब मैं कहता हूं कि जीवन को उसके सब आयामों में जियो तो मैं कहता हूं शरीर की भांति भी मन की भांति भी आत्मा की भांति भी परमात्मा की भांति भी अपनी समग्रता में जियो किसी का निषेध ना हो किसी का खंडन ना हो ऐसा ना हो कि तुम्हारा परमात्मा तुम अपने देह के विपरीत समझ लो देह के विपरीत होता तो देह में क्यों होता विपरीत ही होता तो देह में उतरने की कोई जरूरत ही ना थी उतरा है तो कारण होगा उतरा है तो रहस्य होगा इतनी लंबी यात्रा की है अदृश्य से दृश्य से की तो यूं ही नहीं होगी तो जब मैं कहता हूं सब आयाम में जिया जाए जीवन तो तुमसे यह कह रहा हूं जीवन का कोई भी अंग त्यागना मत छोड़ना मत तोड़ना मत एक अंग को दूसरे अंग के विपरीत मत मान लेना तुम्हारे जीवन के सारे अंग एक ही माला में परोए हुए फूल हैं एक ही धागे में अनसयूत है तुम्हारे सारे जीवन में एक ऐसा संगीत होना चाहिए जिसमें तुम्हारे सारे वाद्य देह के मन के आत्मा के परमात्मा के संवेद हो जाएं। एक स्वर में डूब जाए तुम्हें एक ऑर्केस्ट्रा बनना है संगीत सोलो भी होता है कोई आदमी सिर्फ बांसुरी बजाता है सोलो बांसुरी वादक लेकिन फिर कोई तबले पर तबले के साथ तबले की संगत में बांसुरी बजाता है तब रस और गहरा हो जाता है क्योंकि तबला अपनी भावभंगी ले आता है फिर वाद्य बढ़ते जाते फिर ऑर्केस्ट्रा तुमने देखा पचासों वाद्य एक साथ बजते सारे वाद्यों के बीच एक अनसयुत संगीत होता है जितना बड़ा संगीतज्ञ होगा उतने अधिक वाद्यों को समाहित करेगा क्योंकि उतना ही उसका संगीत अनंत आयामी हो जाएगा अब तक धर्म एक आयामी रहा है चुन लो एक दिशा और से सब उसी दिशा पर त्याग कर दो तो धार्मिक व्यक्ति तो पैदा हुए लेकिन सृजनात्मक व्यक्ति पैदा ना हो सके धार्मिक व्यक्ति तो पैदा हुए लेकिन बड़े अधूरे अपंग अपाह किसी के पास सिर्फ आंखें थी कान नहीं थे और किसी के पास सिर्फ पैर थे हाथ नहीं थे और किसी के पास जवान थी और हाथ नहीं थे लेकिन अपंग मैं एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति को पृथ्वी पर जन्म देना चाहता हूं जिसकी आंख भी हो कान भी हो हाथ भी हो पैर भी हो जो सर्वांगीण हो जो सर्वांग हो लेकिन सर्वांग तुम तभी हो सकोगे जब तुम जीवन में कुछ भी ना छोड़ो जब तुम जीवन का सब समाहित कर लो जब तुम इतने कुशल हो जाओ कि पूरे जीवन को समाहित करके भी जीवन से बंधो ना देह तो परमात्मा का मंदिर है अब तक तुम्हें समझाया गया है कि देह परमात्मा का शत्रु देह को गलाओ जलाओ उपवास करो घोड़े मारो धूप में रखो कांटों पर सुलाओ। मैं कहता हूं देह को अंगीकार करो देह तुम्हारा सौभाग्य है परमात्मा की भेंट है प्रसाद है हां देह की चाहो तो जुआ घर बन सकती है देह और चाहो तो मंदिर बन सकती है। घर तो घर है घर में चाहे जुआ खेलो और चाहे पूजा करो प्रार्थना करो लेकिन घर के दुश्मन मत हो जाना सिर्फ इसलिए कि किसी घर में लोग जुआ खेलते हैं क्या घर को आग लगा दोगे ये जुआ खेलने वालों की भूल होगी इसी घर को प्रार्थना पूजा का ग्रह बनाया जा सकता है इसी घर में परमात्मा प्रतिष्ठित हो सकता है इसी में धूप उठे दिए जले इसी में वीणा बजे, ये घर वही है घर न तो जुआ खेलने से जुआ घर हो जाता है न पाप करने से पापी हो जाता है न बुराई करने से बुरा हो जाता है घर तो निष्पक्ष है तुम जो करोगे वही हो जाता है घर तो तुम्हारे साथ है यह देह तो तुम्हारी सेवक है तुम्हें तो एक ऐसा धर्म चाहता हूं जिसमें देह का अंगीकार हो स्वागत हो अभिनंदन हो ऐसा धर्म जो देह को भित्ति बना ले जो देह के स्वास्थ्य में रस ले देह के आनंदों को अस्वीकार न करे देह के आनंद प्यारे हैं लेकिन तुम्हें कहा गया अस्वाद साधो मैं तुमसे कहता हूं स्वाद साधो ऐसा स्वाद साधो कि भोजन में भी परमात्मा की ही प्रतिति होने लगे है तो सब परमात्मा ही जो तुम भोजन कर रहे हो उसमें भी वही है स्वाद साधने का अर्थ हुआ कि स्वाद मत लेना भोजन में मगर ये तो परमात्मा का अंगीकार नहीं हुआ अस्वीकार हुआ ये तो अनादर हुआ अन्नम ब्रह्म तुम तो अन्न में भी ब्रह्म का ही स्वाद लो तब तुम्हारे जीवन में शरीर के सारे रहस्य समृद्ध करेंगे तुम्हें ऐसे ही मन के रहस्य संगीत सुनते हो वह मन का आयाम है गीत गुनते हो वह मन का आयाम है सूरज उगा और तुमने सूरज का सौंदर्य देखा उगते सूरज को वह मन का आयाम है कि तुमने एक सुंदर प्रतिमा देखी कि सुंदर चित्र देखा और तुम अभिभूत हुए वह मन का आयाम है तुमने एक सुंदर स्त्री देखी कि सुंदर पुरुष देखा और एक क्षण को तुम ठिठके और अबाक हुए वह मन का आयाम उसे इंकार मत करना क्योंकि उस स्त्री में भी परमात्मा ने एक झलक दी है सुबह के सूरज में भी वही उग रहा है फूल में वही खिल रहा है किसी सुंदर चेहरे पर उसी की आभा है और किनी सुंदर आंखों में वही झांक रहा है अब एक धर्म है जो कहता है अगर आंख से सुंदर स्त्री दिखाई पड़े तो आंख फोड़ लो लोग कहते हैं इसलिए सूरदास ने अपनी आंखें फोड़नी थी मैं नहीं मानता कहानी झूठ होगी क्योंकि सूरदास काव्य मुझसे कहता है कि सूरदास सौंदर्य के पारख ही है उनके काव्य में इतनी रसमयता है कि मैं ये मान नहीं सकता इतिहास लाख कहे लोग कुछ भी कहें मेरे लिए अंत प्रमाण है कि सूरदास स्त्री को देख के आंख नहीं फोड़ सकते हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि किसी भी स्त्री को देख कर सूर्यदास को कृष्ण की ही याद आएगी यह जरूर सच अब इसके लिए कोई प्रमाण हो या ना हो मैं इतिहास पर आधार रखता भी नहीं हूं मेरे आधार आंतरिक है मैं भीतर से यह जानता हूं कि सूरदास आंख नहीं फोड़ सकते और सूरदास आंख फोड़ेंगे तो दो कौड़ी के हो जाएंगे उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता सूरदास का मूल्य तो तभी है जब सुंदरतम स्त्री में भी उसी परमात्मा की झलक मिले अभिभूत हो जाए आनंदित हो जाए सुंदर स्त्री के पायल की झनकार में भी उसी की पांजेब की झनकार सुनाई पड़े उसी का घुंघरू बचे हर बांसुरी में उसी का स्वर मालूम होना चाहिए तो तुम फिर मन के आयाम को भी आत्मसात कर लिए फिर आत्मा के दो आयाम हैं प्रेम और ध्यान बन सके तो दोनों को एक साथ आत्मसात कर लो न बन सके तो एक को आत्मसात करना दूसरा उसके पीछे छाया की तरह अपने आप आ जाएगा जिसने प्रेम किया वह ध्यानी हो जाएगा और जिसने ध्यान किया वह प्रेम से भर जाएगा लेकिन तुम्हारे तथा कथित साधु सन्यासी अगर ध्यान करते हैं तो उनके जीवन में प्रेम नहीं दिखाई पड़ता यह प्रमाण है कि उनका ध्यान झूठा है कैसा वृक्ष जिस पर फूल न खिले और कैसी रात जो तारों से न भरी और कैसी वीणा जिसमें स्वर न जगे कैसा ध्यान जिससे प्रेम की धारा न बही कैसा हिमालय जिससे गंगा न उतरे झूठा होगा फिल्मी होगा ध्यान थोप थाप के बैठ गए होंगे मगर अभी अंत सलीला जगी नहीं अभी अंतर की गंगा उतरी नहीं नहीं तो प्रेम में बहेगी बुद्ध ने कहा है जिससे ध्यान होगा उसके जीवन में करुणा होगी ही होगी अगर ना हो करुणा तो समझ लेना कि ध्यान नहीं करुणा कसौटी है करुणा बुद्ध का नाम है प्रेम के लिए और अगर कोई कहता है कि मैंने प्रेम को पा लिया और उसके जीवन में ध्यान की एकाग्रता ना हो ध्यान की तन्मयता ना हो ध्यान की स्थिरता ना हो ध्यान का निश्चल भाव ना हो ध्यान की शांति ना हो तो समझना कि उसने प्रेम अभी पाया नहीं प्रेम के नाम से उसने वासना को ही पूज लिया होगा प्रेम के नाम से कामना को ही मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया होगा उसने अभी प्रेम जाना नहीं प्रेम का धोखा खाया है प्रेम की प्रवंचना में पड़ा है लेकिन प्रेम का परमात्मा अभी उतरा नहीं नहीं तो उसके साथ आती ही है ध्यान की शांति अनिवार्य रूपेण अपरिहारी रूप से प्रेम आए तो ध्यान उसकी छाया की तरह आता ध्यान आए तो प्रेम उसकी छाया की तरह आता एक ही सिक्के के दो पहलू तुम एक पहलू घर ले आए तो तुम सोचते हो दूसरा पहलू साथ आ जाएगा उसी के पीछे छिपा छिपा, छिपा चला आ रहा है आएगा ही दोनों पहलू साथ ही हो सकते अलग अलग करने का कोई उपाय नहीं यह आत्मा का आयाम फिर परमात्मा का आयाम भी है परमात्मा का आयाम का अर्थ है मैं नहीं हूं आत्मा तक मैं का थोड़ा सा भाव थोड़ी सी अस्मिता शेष रहती सुद्ध अस्मिता बड़ी सुंदर बड़ी शांत आह्लादपूर्ण प्रेम का बिस तो चला गया होता है जैसे बिस वाले सांप के हमने दांत तोड़ दिए मगर सांप अभी है ऐसे ही जैसे रस्सी जल गई मगर एंठ अभी है किसी काम की नहीं है अब ऐठ राख ही है अब छूओगे तो बिखर जाएगी मगर जली रस्सी में भी एंठ रह जाती राख में भी ऐठ रह जाती परमात्मा का आयाम है जहां मैं परिपूर्ण रूप से विसर्जित हो जाता जहां बूंद सागर में गिर गई आत्मा तक बूंद शुद्ध होती परिपूर्ण शुद्ध होती शुद्ध हो जाए तो ही परमात्मा में गिर सकती लेकिन परमात्मा में गिरे तभी बूंद सागर हो तभी छुद्र विराट हो ये चार आयाम है कुछ लोग शरीर पर रुक गए इनको हम नास्तिक कहते हैं, इनको हम भौतिकवादी कहते हैं, इन पर दया करो ये मंदिर में आए और सीढ़ियों पर ही बैठ रहे इन्होंने सीढ़ियों पर ही घर बना लिया इन्होंने समझा कि आ गया मंदिर इन पर दया करना नाराज ना होना इन्होंने शायद सीढ़ियां भी कभी नहीं देखी थी सीढ़ियां भी इतनी प्यारी हैं पोर्च भी इतना सुंदर है कि इन्होंने समझा आ गया घर बैठ रहे वहीं रहने लगे वहीं निवास कर लिया पूरा भवन पड़ा था कभी आंख ही ना उठाई उस तरफ ये छोटे बच्चे जो खिलौनों से उलझ गए सच्चा धार्मिक व्यक्ति इनके विरोध में नहीं होता सच्चा प्रौढ़ व्यक्ति बच्चों के खिलौनों के विरोध में नहीं होता और अगर कोई बच्चों के खिलौनों के विरोध में हो तो समझना कि प्रौढ़ व्यक्ति नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने मनोचिकित्सक को कहा कि मेरे बच्चे में कुछ गड़बड़ कुछ ठीक करना पड़ेगा आप कुछ फिक्र करें चिकित्सक ने पूछा क्या गड़बड़ है क्या तकलीफ है तो उसने कहा कि वो दिन भर अपनी गुड़िया को ही लिए रहता है तो मनोवैज्ञानिक ने कहा बच्चा है इसमें कुछ खराबी नहीं है इसमें कोई रोग नहीं है बड़ा हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा खेलने दो मुला ने कहा वह तो ठीक है लेकिन फिर मुझे गुड़िया लेने का मौका ही नहीं मिलता वही दिन भर लिए रहे तो मैं कब लू तो अब इसका ऐतराज जो है वो बता रहा है कि मुल्ला खुद भी प्रौढ़ नहीं जो धार्मिक व्यक्ति नास्तिकों का दुश्मन होता है समझ लेना कि वह धार्मिक नहीं अभी वह भी पोर्च में ही उलझा है सीढ़ियों में उलझा है अभी वह भी भीतर भी गया नहीं अभी विवाद वहीं चल रहा है सच्चा धार्मिक व्यक्ति तो जो सीढ़ी पर अटक गया उस पर दया करेगा करुणा करेगा सोचेगा कि क्या करूं कैसा उपाय करूं कैसे भी भीतर बुला लूं मेरे पास नास्तिक आते हैं वो कहते हैं हम नास्तिक हैं क्या आप हमें सन्यास देंगे मैं उनसे कहता हूं तुम्हें तो मैं पहले दूंगा आस्तिकों से पहले दूंगा मगर वे कहते हैं कि हम नास्तिक हैं नास्तिक सन्यासी हो सकता है मैंने कहा सन्यास इतनी बड़ी बात है कि नास्तिकों को भी पी जाए तुम फिक्र ना करो तुम चिकित्सक से यह तो नहीं कहते कि मैं बीमार हूं क्या बीमार की भी चिकित्सा हो सकती क्या बीमार को भी दबा दी जा सकती और अगर कोई चिकित्सक तुमसे यह कहे कि पहले ठीक होकर आओ तब दबा दूंगा तो तुम क्या समझोगे ये चिकित्सक है मैं तो नास्तिक को आलिंगन कर लेता हूं तत्क्षण। प्रतीक्षा ही करता था कि कभी वो राजी हो जाए तो उसे घर के भीतर बुला लिया जाए कुछ लोग शरीर पर उलझ गए उन्होंने स्वाद को ही जीवन का लक्ष्य समझ लिया या धन को या पद को काम को भोग को उन्होंने जीवन का प्रारंभ और अंत दोनों समझ लिया है इनके विपरीत तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग हैं वो इनसे ही लड़ते रहते हैं और ऊपर ही ऊपर नहीं भीतर भी इनसे लड़ते हैं अगर ये भोजन में रस लेते हैं तो वह अस्वादव्रत साधते हैं। मगर चाहे तुम भोजन में दीवाने हो जाओ और चाहे भोजन के विपरीत दीवाने हो जाओ तुम में कुछ फर्क नहीं तुम दोनों एक ही साथ हो तुम चचेरे भाई बहन हो तुम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो एक स्त्री के पीछे दीवाना है दूसरा स्त्री से भागा है और हिमालय की तरफ चला गया दोनों एक ही साथ हैं दोनों की दृष्टि स्त्री पे लगी या पुरुष पे लगी फिर कुछ है जो मन में उलझ गए जो थोड़ा आगे बढ़े सीढ़ियों से ऊपर गए दहलान तक पहुंचे मगर वहीं उलझ गए उनके लिए मन के ही रस सब कुछ है काव्य है संगीत है साहित्य है कला है वे वहीं खो गए थोड़े तो गए मगर बहुत आगे ना गए फिर कुछ हैं जो आत्मा में उलझ गए जो कहते हैं कोई परमात्मा नहीं इसके आगे और कोई भी नहीं बस पाली सब अपनी प्रतिति होने लगी अपना एहसास होने लगा बूंद शुद्ध हो गई अब और क्या चाहिए ये गए काफी भीतर गए लेकिन फिर भी परिपूर्ण रूप से भीतर नहीं गए क्योंकि बूंद को अभी एक कदम और लेना है अभी बूंद को सागर भी बनना है जब मैं तुमसे कहता हूं सब आयामों में जियो तो मैं ये कह रहा हूं पोर्च भी तुम्हारा दहलान भी तुम्हारी भीतर के कक्ष भी तुम्हारे अंतरतम तुम्हारे भवन का जो गर्भग्रह है जहां परमात्मा विराजमान है वह भी तुम्हारा और सब रूपों में जियो बस एक ही बात ध्यान रहे कि सब रूपों से परमात्मा ही सिद्ध हो बस सब तरह से केंद्र से जुड़ते जाओ फिर कोई अड़चन नहीं है ए शख्स अगर जोश को तू ढूंढना चाहे वो पिछले पहर हल्का ए इर्फा में मिलेगा और सुबह को वो नाजरे नजाराय कुदरत तरफ चमनो सहने बयाबा में मिलेगा और दिन को वो सरगस्ता एसरारो मानी सहरे हुनरोबा में मिलेगा और शाम को वो मर्द खुदा रिंद खराबाद रहमत कदा इबादा फरूशा में मिलेगा और रात को वो खिलवतोए कांकुल रुखसार बजमे तरबो कूचा ए खूबा में मिलेगा और होगा कोई जब्र तो वो बंदा है मजबूर मुर्दों की तरह खाना ए वीरा में मिलेगा ए शख्स अगर जोश को तू ढूंढना चाहे कभी कहता है कि अगर तुम्हें मुझे खोजना हो ए शख्स अगर जोश को तू ढूंढना चाहे वो पिछले पहर हल्का ए इर्फा में मिलेगा तो पिछले पहर आध्यात्मवादियों की गोष्ठी में खोजना वो वही होगा और सुबह को वो नाजरे नजारा एक कुदरत और अगर सुबह हो और उसे खोजना हो तो फिर प्रकृति के पास खोजना जहां सूरज उगता हो पक्षी गीत गाते हो फूल खिलते हो क्योंकि वह प्रकृति का प्रेमी या तो बगीचों में मिलेगा या जंगलों में मिलेगा और सुबह को वो नाजरे नजारा ए कुदरत तरफ चमनो सहने बयाबा में मिलेगा और दिन को वो सरगसता एसराव मायानी और अगर दिन में खोज ना हो तो वो शास्त्रों में शब्दों की गहराइयों में काव्य में काव्य की अनुभूतियों में भाषा के ओहापोह में दर्शन के विचार में वहां डूबा मिलेगा और दिन को वो सरगसता एसरारो मानी सहरे हुन रो कुए अदीबा में मिलेगा फिर तुम्हें अगर उसे दिन में ढूंढना हो तो वो वहां मिलेगा जहां विद्वानों की महफिल होती जहां विचारशील लोग उठते बैठते जहां तर्क चिंतन मनन की ऊंचाइया छुई जाती सहरे हुन रो कुए अदीबा में मिलेगा तब तुम उसे अदीबों की में खोज लेना और शाम को वो मर्द खुदा रिंद खराबात और अगर शाम की बात हो तो वो पियक्कड़ है और शाम को वो मर्द खुदा रिंद खराबात अगर शाम को खोजना हो तो उस पियक्कड़ को तुम एक ही जगह पा सकोगे रहमत कदाए वादा फरोसा में मिलेगा जहां कोई कृपालू हृदय अपने पात्र से मदरे ढालता हो तो उसे वहां खोजना वो किसी मधुशाला में मिलेगा और रात को वो खिल बतो काकलो रुखसार और वो सौंदर्य का प्रेमी अगर रात हो और रात को वो खिल बतो काकलो रुखसार बज में तरब कुचाए खूबा में मिलेगा तो जहां कहीं आनंद उत्साह हो रहा और सुंदरियां नाचती हो और सौंदर्य का जश्न मनाया जा रहा हो वहां उसे खोजना वहां मिलेगा और होगा कोई जबर तो वह बंदाए मजबूर और अगर कहीं तुम खबर मिल जाए कि कोई परेशान है कोई पीड़ित है कोई दुखी है और होगा कोई जब्र तो वह बंदाए मजबूर मुर्दों की तरह खानाए वीरा में मिलेगा और अगर कहीं कोई मजबूर होगा कहीं कोई दुखी होगा कहीं जिंदगी किसी को तोड़े डाल रही होगी तो करुणा से भरा हुआ वह तुम्हें किसी वीरान घर में मिलेगा जीवन सब आयामों में जिया जाना चाहिए यह सारा अस्तित्व तुम्हारा है इसका सौंदर्य तुम्हारा इसका स्वाद तुम्हारा इसकी शराब तुम्हारी मालकीत की घोषणा करो इसलिए मैं अपने सन्यासी को स्वामी कहता हूं मालकीत की घोषणा करो ये सारा अस्तित्व तुम्हारा मुझे पता नहीं पुराने लोगों ने क्यों सन्यासी को स्वामी कहा था उनके मतलब कुछ और थे मेरे मतलब कुछ और मेरा मतलब है कि तुम इस सारे अस्तित्व के स्वामी हो मालिक हो ये सब तुम्हारा है ये चांतारे तुम्हारे लिए परिभ्रमण करते हैं ये वृक्ष तुम्हारे लिए हरे हैं ये फूल तुम्हारे लिए खिले हैं ये लोग तुम्हारे लिए ये सारा अस्तित्व तुम्हारे लिए इससे दुश्मनी साथ के दूर मत हट जाओ इसमें डुबकी मारो इसमें गहरे डूबो इसमें विसर्जित हो जाओ और तब तुम्हारे जीवन में एक समृद्धि होगी उसी समृद्धि का नाम धर्म है धर्म कोई दीनता नहीं है हीनता नहीं है धर्म परम ऐश्वर्य है वह ईश्वर की अनुभूति है धर्म व्यक्ति को समृद्ध बनाता है और तब कभी ऐसा चमत्कार भी देखने में आता है कि बुद्ध जैसा भिखारी रास्ते पर चलता हो तो भी सम्राटों को झेंपा आ जाए धर्म इतना समृद्ध बनाता है व्यक्ति को कि भिखारी के पास भी धर्म की अनुभूति हो तो सम्राट दो कौड़ी के मालूम होते और ये संसार और यहां का धन दौलत तुम कितनी ही इकट्ठी कर लो यहां की कौड़ियां तुम कितनी ही जुटा लो लेकिन अगर तुमने जीवन के समस्त आयाम अनुभव नहीं किए अगर तुम जीवन को उसकी समग्रता में नहीं जिए हो परिपूर्णता में अगर तुमने जीवन को अंगीकार नहीं किया है अभिनंदन नहीं किया है तो हो सकता है तुम्हारे पास दुनिया भर की दौलत हो मगर तुम्हारी आंखों में भिगमंगापन होगा तुम सिंहासन पर भला बैठे रहो मगर तुम रहोगे भिखारी क्योंकि बादशाहत तो सिर्फ उनकी जो इस अस्तित्व के साथ अपना सरगम जोड़ लेते जिनका छंद इस अस्तित्व के साथ जुड़ जाता जिनका नाच इस अस्तित्व के साथ जुड़ जाता है जो इस विराट रासलीला के अंग हो जाते थोड़े थोड़े चलो एक एक कदम से ही एक एक कदम से हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती मेरी दृष्टि तुम्हें समझने में थोड़ी सी कठिन मालूम होगी क्योंकि निषेध और निषेध और निषेध में तुम जिए हो नहीं तुम्हारा स्वर हो गया है और मैं तुम्हें हां कहना सिखा रहा हूं प्यार दे सकते ना यदि तुम प्यार का विश्वास तो दो अर्चना का गीत बनकर जल रहे हैं प्राण मेरे कर रहे हैं आरती सी ये सिसकते गान मेरे तुम सदै हो ठीक पर इसका मुझे आभास तो दो प्यार दे सकते ना यदि तुम प्यार का विश्वास तो दो जल चुका है दीप कैसे अब जले बाती बता दो हृदय यह कब तक संभाले पीर की थाती बता दो वेदना ही दे रहे हो पर कभी उल्लास तो दो प्यार दे सकते ना यदि तुम प्यार का विश्वास तो दो मैं नहीं हूं अमर फिर भी अमर मेरी भावना है स्वर्ण सी जो तप रही है वह मनोरम कामना है विरह स्वासों में छिपाकर मिलन का एक श्वास तो दो प्यार दे सकते ना यदि तुम प्यार का विश्वास तो दो मैं भिकारी नहीं सही फिर भी नहीं झोली पसारी तुम महादानी अमर तुमने कभी ली सुधी हमारी सुन्य साय हृदय वन इसमें कभी मधुमाश तो दो प्यार दे सकते नहीं दी तुम प्यार का विश्वास तो दो अगर तुम जीवन को समग्रता में जियो तो वही तुम्हारी प्रार्थना हो जाएगी वही तुम्हारी अर्चना हो जाएगी और फिर तुम्हें यह ना कहना पड़ेगा प्यार दे सकते नहीं, यदि तुम प्यार का विश्वास तो दो प्यार बरसेगा चहू दिशाओं से ऊपर से नीचे से इधर से उधर से बाहर से भीतर से प्रेम की बाढ़ आ जाएगी विश्वास न मांगना पड़ेगा प्रेम ही आ जाएगा अनुभव आ जाएगा मैं उस व्यक्ति को धार्मिक कहता हूं जो जीवन को बेसर्त उसकी समग्रता में जीता है नहीं कुछ इंकार करता नहीं कुछ काटता कहता है जैसा परमात्मा ने बनाया वैसा पूरा पूरा जीऊंगा क्योंकि इसमें से कुछ भी काटना परमात्मा का अपमान होगा अवमानना होगी इस भाव का नाम आस्तिकता है